आज 20 अक्टूबर 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहद्रिक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम वर्तमान में विज्ञान भैरों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और विज्ञान भैरों की धारणाओं पर अपनी मनन चिंतन को केंद्रित करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं जब जब भी हम इन धारणाओं का चिंतन करते हैं हमारे हृदय में एक उद्देश्य स्पष्ट होना जरूरी है कि हम सचमुच में इन धारणाओं से क्या अपेक्षा करते हैं या हमें इससे क्या मिलने वाला है ये अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं है तो हम उस अनुभव से वंचित रह सकते इसलिए जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो एक अंतर ज्ञान अंतर से प्रज्वलित होने लगता है जिसको इंटीट्यू अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं संस्कृत में जिसको मति बोलते हैं और काश्मी शिव दर्शन में या अद्वैत शिवदर्शन में इसे समग्र ज्ञान समग्र यानी एक होता है थोड़ा थोड़ा ज्ञान इधर से उधर से इधर से उधर से अगर हम कुछ भी इंजीनियरिंग का ज्ञान लें हम मेडिकल साइंस का ज्ञान ले तो उसके हमको टुकड़े टुकड़ों में प्राप्त होता है एक बात उसमें समग्रता नहीं होती अभी आप इस बात को समझ में आ जाएगी और दूसरे इसमें क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होता है लेकिन ये अक्रम ज्ञान और जिसकी इंटीट्यू अंडरस्टैंडिंग या अक्रम ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता रहता स्पष्ट हो जाती हृदय में उसको ही इन धारणाओं से फायदा हो पाता है। और यही कारण है कि हम बीच बीच में शिव का स्वरूप क्या है अनिवार्य चेतना क्या है अद्वैत क्या है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या विश्व चेतना क्या है हमारी अंत के इनके बारे में जानते हैं क्योंकि हम जब उसको जानेंगे तो उस जानकारी से हमारे अंतस में एक स्वच्छता आती है हम जैसे एक दर्पण में एक स्वच्छता आती है ऐसे हमारे चित्त में एक स्वच्छता आती है और इसी चित्त में हम अपना प्रतिबिंब देखते अपने से मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप का जब हम अपने शरीर का प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो हम एक दर्पण का उपयोग करते हैं लेकिन जब हम वास्तविक स्वरूप का अपने इसेंशियल नेचर का जो हमारे भीतर के भीतर के भीतर जो हमारा वास्तविक स्वरूप उसका जब हम दर्शन करना चाहते हैं उसको देखना चाहते हैं हम अपने आप को देखना चाहते हैं तो वो दर्पण हमारा चित्त है चूँकि हमारा चित्त सांसारिक प्रतिक्रियाओं से सांसारिक वासनाओं से इच्छाओं से सांसारिक दौड़ से मलिन हो चुका है इसलिए इसमें हमें अपना चित्र दिखाई नहीं देता इसमें हमको संसार दिखाई देता है एक दौड़ दिखाई देती है एक अतृप्ति दिखाई देती है एक दुख दिखाई देता है संसार दुखमय है संसार में दौड़ है प्रतिस्पर्धा है ठहराव नहीं पूरा संसार दौड़ रहा है एक कुत्ता भी दौड़ रहा है एक आदमी भी दौड़ रहा है एक चीटी भी चल रही है सभी दौड़ रहे हैं और इस दौड़ में अंतहीन दौड़ में टारगेट हमको मालूम ही नहीं हम कहाँ जाना चाहते ये सबसे बड़ी खसरत है संसार की और यही माया है हमारी दौड़ में हमको हमारा उद्देश्य टारगेट लक्ष्य निर्धारित नहीं है हम अगर धन पे पर कमाते हैं तो हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है अलक्ष्य जितना मिल जाए उतना कम और जितना मिल जाए उतना कम के बाद में उतनी ही प्यास और ज्यादा ऐसे ही हमारी संसार की दौड़ चीटी चूहा कुत्ता और उसी में शामिल है आदमी हम भी वैसे ही दौड़ते हैं सबके सब, सब। अंतिम और उद्देश्य इस दौड़ को हम उसमें देखते हैं अपने चित्त में हमारे अतृप्त चित्त में हमको ये दौड़ दिखाई देती, देती है अतृप्ति दिखाई देती है अकर्मण दिखाई देते तो फिर हम कहते हैं हम तो दीनहीन है जो संसार का रचयिता है वो अपने आप को दीनहीन रूप में देखता है क्यों क्योंकि उसमें अतृप्ति है वो दीन है चाहे आपके पास अरबों रुपया हो लेकिन अभी अगर अतृप्ति वो तो आप भिखारी हो जहाँ तृप्ति आती है वहीं बादशाहत आती है चाहे आपको पास दस रुपये भी नहीं हो लेकिन तृप्ति आनंद है तो फिर आप बादशाह तो बादशाहत इस बात से नहीं होती क्या हमारे पास क्या है बादशाहत इस बात से होती कि हमें क्या चाहिए अगर हमको बहुत कुछ चाहिए तो हम फिर अभी बिखारें अगर हमको कुछ नहीं चाहिए तो हम बादशाह हैं बादशाह की परिभाषा ही वो है सम्राट वो है जिसके पास वो सब है जो वो चाहता है अगर उसकी चाहते समाप्त हैं तो उसके पास सब वो है जो चाहता है तो हम अपना चित्त में प्रतिबिंब देख सकें स्वयं का इसके लिए चित्त का परिवर्तन जरूर हमारा जो चित्त है मन बुद्धि अहंकार इनसे बनता है जैसे कि हम एक कांच या दर्पण होता है ऐसा हमारा चित्त है जिसमें हमें अपना वास्तविक प्रतिबिंब हमारे वास्तविक प्रतीक्षाएँ दिखाई देती है कि हम क्या हैं और वो हमको दिखाने के लिए विज्ञान भी है। छत तक की आपका चित्त की मलिनता को भी दूर करते हैं और आपकी योग्यता बढ़ाते हैं और आपको वो बिना देर के सद्य एकाएक वो आपका आपका अपना स्वरूप देखने का अवसर देते हैं और यह अवसर किसको किस धारणा से मिलेगा ये हमारी जो संरचना है कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है हमारा उस पर डिपेंड करता है जो हमारी प्राकृतिक संरचना है उस पर निर्भर करता है कि हमें कौन सी धारणा अधिक प्रिय कर लगेगी अधिक हित कर लगेगी और अधिक अपने हृदय के करीब लगेगी विश्व स्तर पर बात करें हम तो ज्ञान के कई स्रोत एक साथ संसार में पैदा हुआ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसने परम सत्य को खोजने का प्रयास किया वो वैज्ञानिक भी थे जो चाहते थे कि इस प्रकृति के समस्त रहस्यों को हम जान जाएं। उसी की खोज में न्यूटन भी थे आइंस्टीन भी उसी की खोज में थे और ये खोज क्रमशः बढ़ती चली गई एक टारगेट इनके भी दिमाग में था सबके, इन वैज्ञानिकों के भी दिमाग में कि हम कोई एक ऐसे टारगेट पे पहुंच जाएं, जहां ज्ञान की सीमा आ जाए जहां पर कि अब जो कुछ संसार में हो रहा है उसको हम उस थ्योरी से उस फॉर्मूले से उस सूत्र से हल कर सकते तो विज्ञान क्या चाहता था कि हम उस रहस्य को जाने जो सर्वोच्च रहस्य है, उसको जानने के लिए कोई हमको कोई एक फॉर्मूला मिल जाए तो हमको ज्ञान की शिखर का दर्शन हो जाए कि ज्ञान कहां जाके समाप्त हो जाएगा बस इसके बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा उन्होंने उसको एक नाम दिया टीओई, ओ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तो यह थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आज भी हमको ललचाती है वैज्ञानिकों को लेकिन अभी भी रुलाती है क्योंकि वो जहाँ कहीं हाथ डालते हैं कुछ ना कुछ चूक जाते हैं इस सबके करीब करीब आते आते आते आते विज्ञान उस राह पे आ गया जिस राह पर आध्यात्मिक जो ओरिएंटल यानी जो हमारे पूरे देशों में जो आध्यात्म का विकास हुआ उस विकास में दो चीज़ें पाश्चित देशों की तुलना में बहुत तेजी से विकसित एक हमारा अंतर्ज्ञान जो ऋषियों ने जैसे श्रुति कहा और एक हमारा गणित और इन दोनों में जो हमारे ऋषियों ने दो चीजें दी नाम एक ही था वो था गणित से भी आने वाला नाम था और वही अध्यात्म से आने वाला नाम था और वो था शून्य वो शून्य जो सभी संख्याओं के बीच में छिपा रहता है अदृश्य रहता है लेकिन सभी संख्याओं में सबसे महत्वपूर्ण संख्या धनात्मक या ऋणात्मक संख्याओं का पुल है वो वो जोड़ है जहाँ जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएँ दोनों आके विश्राम लेती धनात्मकता भी वहीं से शुरू होती है ऋणात्मकता भी शून्य से शुरू होती है और हमारे ऋषियों ने परमेश्वर को भी शून्य का जो परम सत्ता है जो शिव है वो भी शून्य है वो भी परम शिखर है ये भी परम शिखर है जो ज्ञान का परम शिखर है दोनों शिखरों का नाम उन्होंने शून्य रखा जो संख्या का गणित का परम शिखर था वो शून्य और जो ज्ञान का परम शिखर था वो भी शून्य यह इस संसार का जो केंद्र था वो भी सुनिए यानी हमारा जो हमने टारगेट जो हमारा एक लक्ष्य वो निर्धारित हो चुका था कि हमको शून्य प्राप्त करना है शून्य स्थिति में आना है विचार हमेशा दो दिशाओं में ले जाते बुद्धि एक दिशा में लाने का प्रयास करती किसी एक निर्णय को लेती है लेकिन वो निर्णय संसार की दौड़ में अक्सर हमको शामिल कर देते हम ये करें या ये न करें यह मन या माइंड बोलता है कि हम क्या करें यह करें या ये करें ये दो विकल्प रखता है हमेशा उपनिषद कहता है विकल्प हैं प्रे और श्रेय एक प्रे वो विकल्प जिसको मन तात्कालिक रूप से पकड़ना चाहता है एक श्रेय जो अंतरात्मा तात्कालिक रूप से पकड़ना चाहती वो कहती है ये रास्ता वो है जो तुमको शून्य तक ले जाएगा जो तुम्हारे टारगेट तक ले जाएगा वो है श्रेय का रास्ता और एक प्रेय का रास्ता जो संसार की दिशा में ले जाता है मन संसार की दिशा में ले जाती अंतरात्मा केंद्र की ओर ले जाती तो अंतरात्मा की आवाज हमेशा आपको केंद्र की ओर आकर्षित करती है और मन का जो दिशा है मन की जो दिशा है वो आपको हमेशा परिधि की ओर ले जाती है संसार की ओर शामिल कर देती फर्क यह है कि जो अंतरात्मा की दिशा है उसका एक लक्ष्य है और परिधि का कोई लक्ष्य नहीं है मन की दिशा का कोई लक्ष्य नहीं है वो लक्ष्यहीन दौड़ है जैसे चूहा दौड़ता है बिल्ली दौड़ती है कुत्ता दौड़ता है वैसे आदमी भी दौड़ता है लक्ष्यहीन दौड़ते दौड़ते खत्म हो जाते इसके लिए एक की कहानी बहुत अच्छी प्रसिद्ध हुई थी कि एक व्यक्ति गया ऐसे गाँव में जहाँ पर कि सब दानी थे उसने बोला कि मुझे कुछ ज़मीन चाहिए मेरे पास कुछ नहीं है तो ने कहा तुमको जितनी ज़मीन चाहिए ले लो कितनी ज़मीन बोले तुमको जितनी चाहिए ले लो यहाँ हम सब लोग को, कोई कमी नहीं है हमारे पास मैंने कहा ठीक है तो मैं कौन सी जमीन लूँ तुमने कहा एक काम करो सूर्यास्त का समय यहाँ पर आ जाओ वो सूर्यास्त सूर्योदय के समय आ जाओ सूर्योदय के समय वहाँ खड़ा हो गया मैंने कहा इसको आप तुम घूमते जाओ तुमको जो जो ज़मीनें चाहिए ले लो और सूर्यास्त के पहले पहले इसी जगह पे जहां से चालू कर आ जाना तुम जितनी जमीन को घेर लोगे वो तुम्हारी वो दौड़ता जाता था फिर दिखता उसको वो नहर है बहुत अच्छी इसको भी अपन अंदर ले लो ये खेत बहुत अच्छा उपजाऊ दिख रहा है इसका अपन इसको भी अंदर इसके भी वहां से दौड़ लगा लो इस तरह से उसने बहुत अच्छी उपजाऊ जमीने नहरें कुएं बाउड़ी तालाब उन सबको अपने घेरे में लेता चला गया उन्होंने सोचा जब ये मिल जाएगी तो इतनी जमीन में पानी कैसे दूंगा मैं तो वो जब जाता तो उसका छोटा सा रास्ता दिखता लेकिन नहीं सोचता वो नहर बहुत अच्छे दिख रही उसको भी अपन अपने क्षेत्र में शामिल करो वो दौड़ता दौड़ता दौड़ता दौड़ते हफ्ते हफ्ते आता है क्योंकि उसको बहुत लंबा दौड़ हो गई थी उसकी और जब सूर्यास्त के ठीक पहले पहले जब आता है उस स्पॉट पर तो गिर जाता है और मर जाता है उसके दौड़ ने उसे इतना थका दिया कि वो उस गिरते से मर जाता है तो गाँव के लोग सब कहते देखो इसको सिर्फ दो गज जमीन चाहिए थी उसमें कितनी दौड़ लगा दी यही है संसार की दौड़ यही मन की दौड़ है एक टॉलिस्ट की जो कहानी उसी बात का प्रतीक है कि मन की दौड़ अंतहीन है दिशाहीन है लक्ष्यहीन ना तो इसका कोई अंत है ना इसकी कोई दिशा है ना कोई लक्ष्य तो हम उस लक्ष्यहीन दिशाहीन अंतहीन दौड़ से उलट के अंतरात्मा की आवाज को सुनकर अपनी भीतरी दौड़ में शामिल हो जाए जिसका लक्ष्य है जिसका अंत है जिसका एक ठिकाना है उस दौड़ का नाम है आध्यात्म वो हमारे भीतर ले और वही उस दिशा को पुकता करती लक्ष्य को प्रकट करती उसका नाम है हमारा विज्ञान धर्म जो हमारे उस लक्ष्य को प्रकट कर देता हमारे सामने उपस्थित कर देता हमारे आँखों से जो ओझल है उसको दिखा देता है शून्य की तरह जो हमको दिखाई नहीं देता वो शून्य को प्रकट कर देता है वही शून्य गणित में भी है और वही शून्य आध्यात्म भी आध्यात्म हम उसको परशुभ कहते हैं और उसके लिए विज्ञान चूँकि वो भारत की परिधि के दिशाओं का विज्ञान है इसलिए जो भौतिक विज्ञान है उसमें काफ़ी अटकलें आती हैं क्योंकि हम बाहर से उस अंतर यात्रा कोई तुलना नहीं कर सकते बाहर से वो अंतर यात्रा करना कठिन कर है लेकिन इस अंतरात्मा का या इनर इसेंशियल कॉन्शियसनेस का प्रभाव अछूता हो ही नहीं सकता क्योंकि यह सबसे बड़ा केंद्र है और यही कारण है कि विज्ञानिक प्रयोगों में जब तक इसको शामिल नहीं किया गया तब तक जो विज्ञान विकसित हुआ वो विज्ञान आधारहीन होने के कारण धराशी होगा न्यूटन का सारा विज्ञान अति छोटे स्तर पर पूरी तरह से गलत सिद्ध हो गया क्योंकि वहां पर चेतना के विज्ञान को हमने कोई तरजीह दी कोई महत्व नहीं दिया था और जब तक चेतना को उसमें हम उसमें शामिल नहीं करते किसी भी सिस्टम में तब तक वो सिस्टम अधूरा है कोई साले सिस्टम ये ठीक वैसा है जैसे कार है जिसमें बस इंजन नहीं है बाकी सब कुछ वैसा ही कोई भी सिस्टम हो जब तक उसमें चेतन्य शामिल नहीं, नहीं है जब तक वो सिस्टम काम नहीं कर इस बात के पुख्ता प्रमाण आज विज्ञान में और पिछले नब्बे बरस में हजारों बार वो प्रयोगों का हो चुका है और अजीब से रिजल्ट आते हैं जिसको वो आश्चर्य से देखते हैं। और अब उनको समझ में आ गया कि जिस फैक्टर की कमी है जिस वाइटल एक्सल की कमी है जिसकी वजह से ये कार चल नहीं रही है वो वाइटलिटी है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इसके बारे में हम फिर कभी ऐसे डिस्कस करेंगे किसी प्रयोग से समझने का प्रयास करेंगे जो प्रयोग विश्व स्तर के ऊपर अब एक सामान्य बात बन चुकी है जिन प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि इंसान की या विश्व की जो चेतना है वही चेतना सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसके आधार के ऊपर यह विश्व चलता है सारे गणित चलते सारे भौतिक शास्त्र की रसायन शास्त्र की समस्त क्रियाएं उसी पर आधारित और उनके बगैर वो क्रियाओं का कोई मायना नहीं बहुत छोटी छोटी सी बातें कि अगर आप एक रेडियम को रखते हो तो वो ढाई हजार साल के बाद में वो रेडियम आधा रह जाता है क्योंकि उसके हाफ लाइफ बोलते हैं हम हाफ लाइफ रेडियम की और वो रेडियम अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है अल्फा बीटा गामा रेज में परिवर्तित हो जाता है बहुत सारा पदार्थ वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है बहुत सारा पदार्थ दूसरे पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है और वो रेडियम पचास प्रतिशत कब जाता है करीब ढाई हजार साल के बाद में लेकिन ये कौन तय करता है कि कौन सा मोलिक्यूल आज ही ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है और कौन सा मालिक 10,000 साल बाद भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है कि मुझे अभी ऊर्जा में परिवर्तन हो अभी भी वैसे पड़ा हुआ है चाहे उसको कैसे भी उलट पुलट करके देख लो आप अलग डिजाइन में बना के देख लो उसकी हाफ़ लाइफ चेंज नहीं होती ये कोई इवोपोरेशन नहीं है कि आपने उसको फैला जाए तो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा आप किसी भी रूप में रखो रेडियम को चाहे उसको गोला बना के रखो प्लेट बना के रखो चाहे उसको छड़ बना के रखो हर रूप में उसकी हाफ़ लाइफ हो रहती है उतनी ही देर में आधा बनता है ये एक ऐसी बात है जो आपको भोचक कर है कि क्या है कुछ तो है अगर उसमें चेतन्य नहीं है तो कौन इसको कंट्रोल करता है कौन गाइड करता है कि कब इसको किस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट होना क्योंकि उनमें आपस में कोई भेद नहीं है तो ऐसे ही हम अपनी अंतरात्मा इनर कॉन्शियसनेस या हमारी इंसानी चेतना को जब हम समझेंगे देखेंगे तो आनंद से इतने शराब हो जाते हैं कि उसके आगे संसार का कोई भी आनंद बोना है छोटा है तो उसी आनंद के स्रोत को हम जब खोजते हैं संसार में जितने आनंद हैं वो उसी से उधार लेते हैं चाहे वो कोई सा भी आनंद हो संसार में हम बहुत सारे आनंदों का अनुभव करते हैं उनमें से कोई सा भी आनंद हो उसी परशु के आनंद शक्ति का लिया हुआ थोड़ा सा प्रसाद है तो हम उस आनंद के स्रोत को खोज रहे हैं तो उस स्रोत का आनंद तो निश्चित रूप से किसी भी संसार के आनंद से बड़ा ही होगा अब यह हमारी अगली कुछ धारणाएं जो हमारे अंतर्बोध को प्रबल करती हैं उसके बारे में बस सिर्फ उसके पहले एक बात समझ लें कि हम एक बात को अधूरी छोड़ गए क्रमबद्ध ज्ञान वो ज्ञान है जो मन बुद्धि अहंकार प्राप्त करता है जो सीमाहीन नहीं है वो सीमित है हर ज्ञान का टुकड़ा सीमित है और उसके बाद में बहुत कुछ अनजाना बाकी रह जाता है दूसरा एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका आधार जरूरी है जैसे आपको अगर कक्षा छः की किताब समझनी है तो कक्षा पाँच की किताब तो समझ में आ ही जाना चाहिए और उसके पहले बारह खड़ी तो आना ही चाहिए अगर आपको बारह खड़े नहीं आते तो कक्षा दो की किताब नहीं समझ में आएगी और वो दो की आएगी तब तीन की समझ में आएगी ये क्रमबद्ध ज्ञान को हम सांसारिक ज्ञान की श्रेणी में लाते हैं लेकिन एक होता है अक्रम ज्ञान या इंटीग्रेटेड नॉलेज जो क्षण भर में समस्त ज्ञान आपके जेहन में होता है आपके अंतरात्मे में होता है उसके अंदर कोई क्रम नहीं और वही शिवता है वही भैरव स्वभाव है भैरव रूपता वही है और वही प्राप्त होता है वही प्राप्तव्य है गंतव्य है और वही अंतिम लक्ष्य और टारगेट है जहां पर कि भीतर से समस्त ज्ञान एक साथ ज्ञान के शोध से जुड़ जाए इसका वहां पर ज्ञान की कोई सीमा नहीं है तो पहला है ये एक श्याम्भपाय की धारणा है कुपाधि महागर्ते स्थित्व पर निरीक्षणार्थ यानी एक बहुत गहरा कुआ महागर्थ या महागर्त, जहां कहीं आप नहीं खड़े हो खाई के किनारे की बहुत बड़ी खाई दिखाई दे रही है तो कूपाधि के महागर्ते स्थित वो पर ही निरीक्षण तो उसके किनार पर खड़े होकर आप निरीक्षण कर रहे हैं वहां पर तो अविकल्प मतें सम्य सदेश चित्त लय आप यहां पर जरूरी है कि अविकल्प मते जिसकी इंटीट्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है अर्थात जिसका अंतर ज्ञान का रास्ता प्रशस्त हो चुका है अन्यथा कोई बोलेगा हाँ रोज हम तो कुएं के सामने खड़े करते हैं वो तो कुछ नहीं होता निश्चित क्योंकि जब तक हम उस ज्ञान के योग्यता को प्राप्त नहीं कर लेते हम जानते नहीं कि मन क्या है चित्त क्या है बुद्धि क्या है हम वास्तव में क्या है हम थ्योरिटिकल ज्ञान भी तो हो कम से कम हम उसको जाने तो सही समझे तो थे उस ज्ञान से उस प्राप्तव्य से मोहब्बत तो हो पहले तब वो प्राप्त होना संभव हो पाता है तो ये कहते हैं कि अविकल्प मते जिसकी मन तब अविकल्प हो जाती है क्योंकि जब हम अंदर झाँकते हैं तो विकल्प समाप्त हो जाते हैं उस जगह पर एक हल्का सा चक्कर से आने लगता है क्यों चक्कर क्यों आता है क्योंकि हमारा मन एक ही मन की आदत है कुछ पकड़ लेना कुछ में पकड़ लेना यानी मन बिल्कुल चुंबक की तरह है हर कुछ पकड़ लेता है जिधर देखता है उधर पकड़ लेता है लेकिन वहाँ पर उसको पकड़ने को दूर तक कुछ नहीं मिलता इसलिए उसको मन जब गोल गोल घूमता है पकड़ना चाहता है कुछ और उसको पकड़ने को जब कुछ नहीं मिलता तो अविकल्प हो जाता है यानी मन विचार मुक्त हो जाता है तो अविकल्प मते सम्यक सदेश चित्त है स्फुटम तब हमारे चित्त में एकाएक भैरव भाव प्रकट हो जाता है उस समय बिना देर के हृदय में एकाएक एक। लेकिन तब होता है ये जब हमको फिर वही बात कि जब हमको अंतेपना प्रज्ञा मति विकसित हो चुकी हमारी जो भीतर से ज्ञान का रास्ता हमने स्पष्ट कर लिया है अब हमको उस बोध को प्राप्त करना है हम जानते हैं कि हमको प्राप्त हो क्या है हमने हमारे मनों को अपने काबू में कर लिया है हम भागती हुई दिशाओं में रुचि नहीं रख रहे हैं बल्कि हम अंतरयात्रा में रुचि रख रहे हैं तो उस परिस्थिति में हमको बिना देर के भाव का अनुभव हो जाता है दूसरी है बड़ी सुंदर ये इतनी अच्छी है कि हमारे समस्त तनाव मुक्त कर देती हमको कि यत्र तत्र बनो यात्री जहाँ कहीं मन भागता है हमारे मन की एक स्वभाव है मन का कि वो जहाँ कहीं भागता है कहीं एक जगह टिकने की उसकी प्रवृत्ति नहीं है तो यत्र तत्र मनोयाति बहव्य व बेहतर अपिवा यानी बाहर भी जाता है और अंदर भी जाता है अंदर की तरफ है ना विचार करता रहता है मैं कल कहाँ था उसने ऐसा क्यों बोल दिया अब मैं कल क्या करूँगा उससे कैसे निपटूँगा इस तरीके से अंदर अंदर भागता है और ऐसे बाहर बाहर भी भागता है कि वो क्यों आया वो क्यों नहीं आया उसको बुलाया क्यों नहीं उसको क्यों बुलाया उसने मेरे को क्यों बुलाया वो क्यों नहीं आया और पचासों बात उनकी कोई अंत नहीं है तो मन बाहर भी भागता है और मन भीतर भी भागता है तो बाव्य वहां अभ्यंतर बाहर भी और भीतर भी तो तत्र तत्र वहािवावस्था वहां हर कहीं पर पे शिव पहले से मौजूद है क्योंकि वो मन से ज्यादा तेज भागते हैं तो तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकवाद्यती तो वो जहां कहीं भी मन जाता है वहां शिव पहले ही हाजिर है आप इसके गुण मतलब है, दो मतलब है। एक तो मेटाफिजिकल मतलब है मेटाफिजिकल मतलब का है कि इसका तात्विक गुण मतलब है और दूसरा एक इजोटेरिक मीनिंग है दोनों में हम फर्क समझ लेते हैं ले। एक है मेटाफिजिकल मीनिंग या जिसको हम बोल सकते हैं कि एक मीनिंग है उसका मीनिंग ये है कि संसार में जो कुछ है वो शिव है और शिव के सिवा कुछ नहीं है तो जहाँ कहीं भी मन जाता है वो शिव है अगर भीतर मन जाता है अपने दुख का रोना रोता है तो दुख भी शिव है लेकिन कब जब हम अपने अंतर्ज्ञान को प्रकट होने का अवसर दे रहे हैं अगर हम अंतर्ज्ञान के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ रहे हैं फिर नहीं फिर नहीं हो पाएगा ये लेकिन जब हम अपने अंतर्ज्ञान को तरजीह दे रहे हैं जब हम अपने भीतर के इंटूटी नॉलेज को प्रकट होने का अवसर दे रहे हैं और हम इस बात से मोहब्बत कर रहे हैं कि हमको अपना चेहरा दिखाई दे जाए इस चित्त में हमें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई दे जाए तो उस समय यत्र तत्रि जहां जहां भी बन जाएगा भीतर जाए चाहे बाहर जाए तत्र तत्र शिवास्था वहां पर हर जगह पर शिव है व्यापक वह या नहीं समस्त व्यापक संसार में चाहे व्यापक अंतर मन में सब जगह मात्र शिव की उपस्थिति ही दिखाई देगी क्यों कि शिव के सिवा कुछ है नहीं ये थ्योरिटिकल मीनिंग है लेकिन इसका एक रहस्यपूर्ण मतलब है मिस्टिक मीनिंग भी है और वो ये है वो तो कहते हैं कि एक जो सच्चा योगी है जो इस सत्य से न केवल वाकिफ है इस सत्य को न केवल वो जानता है कि सबको शिव है वरण उसका प्रबल विश्वास भी है इस बात पर और वो संसार को इसी दृष्टि से देखना चाहता है कि जो कुछ है शिव का ही विकास है तो उसको इस बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि मन कहां जा रहा है वो अच्छी चीज पे अटक रहा है बुरी चीज पे अटक रहा है सुंदरता पे अटक रहा है क्रूपता पे अटक रहा है उसको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब कुछ तो शिव है तो फिर मेरा चिंतन क्यों करूं मैं कि मेरा मन कहाँ जा रहा है जाने दो ना मन को जहां जाए तो ऐसी एक धारणा स्पंद कार्य का आई थी वो भी ये कहता था कि मन जहां जाए उसको जाने दो शिव से बाहर कहां जाएगा अगर वो शिव के बाहर कहीं जाने की उसकी हैसियत हो तो हम समझें कि वो शिव को छोड़कर कहीं जा रहा है पर वो शिव के बाहर जाने की उसकी हैसियत ही नहीं है मन की क्योंकि मन शिव के द्वारा ही उत्पन्न है एक लहर समुद्र को छोड़कर कहां जा सकती है जहां जाएगी समुद्र को लेके जाएगी और वापस समुद्र में मिलेगी अन्यथा उसका नाम ही नहीं रहेगा लहर लहर वहीं है जहां समुद्र है जहाँ समुद्र नहीं वहाँ लहर कैसी हो सकती है इसलिए एक समुद्र अगर चिंता करे मेरी लहर कहीं भाग ना जाए तो चिंता करने की क्या जरूरत कहाँ जाएगी भाग भाग्य क्योंकि वो भाग ही नहीं सकती उसका अस्तित्व तो ही समुद्र से है ये इसका मिस्टिक मीनिंग है यह रहस्य रहस्यवादी महा मतलब है कि मन जहाँ कहीं जाए अगर हम प्रबलता से जानते समझते हैं कि जहाँ कहीं भी जाएगा मन मात्र शिव से बाहर जाना उसके लिए संभव नहीं है कहीं टिकाएगा वो मन जहां चिपकेगा चिपकने तो वो भी तो तो तो शिव शिव है है और हमको पे मन को चिपकाना तो चिपकने तो जहां चिपके जाके इस तरह से जब हमारी प्रबलता से शिव को हम समझते हैं पूरे विश्व को शिव का प्रसार समझते हैं उस समय इस बात का चिंतन करने के लिए हमें कोई मायना नहीं कि हम अपने मन को काबू में रख पा रहे हैं या अपने मन को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। इन दोनों परिस्थितियों में हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मार्गे न चैतन्य विभव तत् त्र धर्मित्वा चिल्लया भरित आत्मता और क्षुता जनते भय शो के गोरे व रणारुटे कुतूहले क्षुदाध्यंते ब्रह्म सत्तामयी दशा इन धारणाओं में हम अपने मन की उन परिस्थितियों की बात करते हैं जिन परिस्थितियों में मन आसानी से निर्विकल्प हो जाता है यह हमारी बहुत सामान्य सी जानकारी है या अनुभव है कि जैसे अभी छीक आने वाले हैं। तो उस समय हम सब चाहे कितने भी टेंशन में हो कितने भी विचार कर रहे हो उस समय हमारे सब विचार शून्य होते हैं कि वह हम इंतजार करते कि कब छीक आ जाए फिर उसके बाद में बात करें हमारी छीख का शुरुआत में क्षुत का मतलब होता है संस्कृत में छीख क्षुताद्यंत यानी इसके आदि और अंत में इसके शुरुआत में और इसके अंत में दोनों में भैरवावस्था होती भय शो याने जब हम डर रहे हो जब भयग्रस्त हो या शोकग्रस्त हो कोई अपने को खो दिया गहवर है या जब हम आह भर रहे हो जैसे दुख की आह भर रहे हो अरे ये क्या हो गया वह रणाधुत है या हम युद्ध क्षेत्र में हो या ऐसी परिस्थिति में हो जहां हमें अपने जीवन की रक्षा के लिए भागना पड़ रहा हो वही आगे लिखता है कुतूह कुतुहले है जहाँ पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या ना करें क्योंकि हम उस समय अपने उद्देश्य के प्रति असमंजस में इस समझ से दूर होते हैं कि हमें वास्तविक कर्तव्य क्या है हमारा हमको हमारा वास्तविक उद्देश्य वास्तविक कर्तव्य उस समय समझ नहीं पड़ता और शुद्धाद्यंत शुदा का मतलब होता है भूख आदि और अंत शुद्धाद्यंत यानी कि भूख के आरम्भ में जब हम बहुत भूखे होते हैं उस समय मन विकल्पहीन हो जाता है उस उसके तो एक पॉइंट के बारे में सोचता है कि खाना है मैं और बहुत ज़्यादा जब तेज भूख लगी होती है उस समय पर योगी उस भूख पर ध्यान करता है भूख भी वो लहर है जो मात्र शुद्ध रूप से चैतन्य से उभरती है तो हम उस समय में चेतन की दृष्टि के सबसे नज़दीक पहुंच जाते हैं एकदम भोग की स्थिति क्योंकि हम योगी अनाज का ध्यान नहीं करता भोजन का ध्यान नहीं करता योगी भोग का ध्यान करता है कि भोग कहां से उत्पन्न हो रही है जैसे अपन पहले भी बात कर चुके हैं संगीत शुद्धता है जब योगी तो वो संगीत कौन सा गीत बजा किसने लिखा किसने गाया इस पर ध्यान नहीं करता बट वो बात पर ध्यान करता है कि उसने मेरे भीतर क्या पैदा करिए मेरे भीतर एक आनंद का जो स्रोत था उसका मुंह खोल दिया और थोड़ी देर के लिए मैं आनंद से लवरेज हो गया तो जब हम भोग के आरंभ में या भोग के अंत में जब तृप्ति प्राप्त हो जाती है पेट भर के खाना खा लेते उस तृप्ति पर ध्यान करता है योगी कि मुझे भोजन करने के बाद जो तृप्ति मिली है वो तृप्ति कहाँ से आई और तृप्ति का आनंद कहाँ से आया तो वो तृप्ति का आनंद भी उसी चेतन्य से आता है तो कुतुल है क्षुधा देते ब्रह्म सत्ता में इन सब परिस्थितियों में जो चित्त है वो शांत होता है भूख के बहुत आरंभ में भूख के बाद में छीक के आरंभ में छीक के बाद में, में रणभूमि में क्योंकि रणभूमि में आप सोच रहे हो कि आज मेरा बर्थडे तो कोई ध्यान नहीं आएगा उस समय तो हमको अपने जीवन की रक्षा के बारे में सोचना है उसके लिए भागना है या हमको एक्शन लेना क्योंकि उस वक्त तो कोई विकल्प नहीं है हमारे पास ऐसे ही परिस्थितियां जो कुछ प्रिय परिस्थितियां हो चाहे हमारी कुछ अप्रिय परिस्थितियां हो लेकिन वो जब प्रबलता से हमारे सामने होती हैं तो उस समय हमें इस बात की संभावना होती है कि हम उस पर ध्यान कर दें और यक्ष मार्गेण चेतन भू तस्य तन्मात्र धर्मित्वात् चिल्लयात्मता है अब जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमको जो कुछ दिखाई देता है एक हमारी तुरंत प्रतिक्रिया होती है और हम उससे ये थोड़ी सी समझने लायक बातें हैं, कि जब हम उससे उलझ जाते हैं मन की परीक्षा होती है और जब हमको नए बाहर और हमको कोई ऐसा व्यक्ति दिख गया कि इसको देखते से हमारा मूड ख़राब होता इसको देखते से लगा यार आज का दिन खराब हो गया एक आंध या कोई ऐसी परिस्थिति दिख गई जिस परिस्थिति से हमारा तापका पड़ा तो हमको अच्छा नहीं लगता है या कोई बहुत प्रिय परिस्थिति प्राप्त हो गई तो इन किसी भी परिस्थितियों में योगी उस अनुभव पर ध्यान करता है जो उस समय वो अनुभव कर रहा है बजाय इसके कि वो उस परिस्थिति के प्रमे पर ध्यान करे कोई व्यक्ति मिल गया तो उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं करता वो ध्यान करता है कि इसने मेरे अंदर क्या खोला इस व्यक्ति ने मेरे भीतर क्या पैदा करा मेरे भीतर इसने एक लहर पैदा की घृणा की लहर पैदा की प्रेम की लहर पैदा की करुणा की तो वो लहर पर ध्यान करता है करुणा प्रेम दया प्रेम, या जो कुछ भी घृणा तो उन पर ध्यान करता है बजाय वो उस व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान करना इस तरह से वो हमेशा उन परिस्थितियों प्रमे में नहीं अटकता वरन अपने आप को उनसे अलग कर लेता ऐसे ही इसके आगे वस्तु वस्तु वस्तुशु स्मर माणेशु जब हम कोई वस्तु को देखते हैं तो हमको स्मृतियाँ हमारी सामने आ जाती हैं स्मर माणेशु स्मृतियाँ कैसे जैसे एक गुलाब का फूल देखा और तुरंत हम कहते हैं अच्छा ये गुलाब का फूल है पर कल मैंने देखा था इससे बड़ा था वो हमारी स्मृति बीच में आके खड़ी हो गई हमने गुलाब के फूल का तो बगीचा बेंगलोर में बहुत अच्छा देखा था फिर हमारी स्मृति बीच में आके खड़ी हो गई हमने बोला गुला, ये गुलाब का फूल अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं था पता नहीं कौन लेके आया फिर हमारी स्मृति आके खड़ी हो गई कि थोड़ी देर पहले नहीं था तो हमारी जब हम उस गुलाब के फूल को जब देख रहे हैं उस गुलाब के फूल ने घटना घटाई कि हमारे भीतर एक सौंदर्य का सृजन किया हम उस सौंदर्य के सृजन को तो भूलिए और हमने सीधे सीधे उन परिस्थितियों के बारे में विचार करना शुरू कर दिया जो परिस्थितियाँ कभी थी कभी नहीं थी कभी होने वाली है या कभी ना होने वाली क्योंकि हम उस आनंद के अवसर को चुप गए तो वस्तुशु स्मर माण शु दृष्टि देशे वनस्त्र तो योगी क्या करता है कि जैसे ही वो किसी भी चीज़ को देखता है जिसमें स्मृतियाँ अपने बीच में आना शुरू कर देती हैं तो वो क्या कर देता है मनस तो वो मन से इनका त्याग कर देता है स्मृतियों का त्याग कर देता है यानी मुझे गुलाब का फूल दिखा तो मैं उस गुलाब के फूल के सौंदर्य को बिना प्रतिक्रिया के उस पर ध्यान देता हूँ और ऐसा ध्यान देता हूँ कि मुझे सिर्फ उसके सौंदर्य पर ध्यान देना है कोई प्रतिक्रिया नहीं कि गुलाब है उसका नाम में क्या रखा उसका गोबर भी बोलोगे तो भी वो उतना आनंद देगा इसलिए न मेरे को उसके नाम का ध्यान है ना ये कब आया कहां से आया क्यों आया पहले क्या देखा था आगे क्या देखूंगा इन सब चीज से मुझे सरोकार नहीं बल्कि योगी को सरोकार है तो उस सौंदर्य से उत्पन्न होने वाले उस सौंदर्य बोध के आनंद से सरोकार है। जब वो आनंद उसके अंदर उसको उत्पन्न होता है तो उसको वो मन से उन सब प्रमेयों को त्याग देता है उन विचारों को त्याग देता है जो पहले उसने अब तक अनुभव करें स्वशरीर निराधरम तत्वा प्रसरति प्रभु यानी वो स्व शरीर का मतलब होता है कि एक मनोभौतिक संरचना है हमारे भीतर जिसको मैं बोलता हूँ जब मैं यहाँ बोलूँगा कि मैं आ रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ तो इस मैं का जो मतलब होता है मेरे चित्त से होता है मन से होता है बुद्धि से और अहंकार से होता है तो ये मनोभौतिक संरचनाएं जो स्मृतियों का संग्रह करती है और उसको बार बार रिट्राइव करती बार बार वो सामने लेके आती वो मनोभौतिक संरचना को से अलग हो जाता है उससे उस कर संरचना से अपने आप को अलग कर लेता है अभी तक क्या होता है एक सामान्य व्यक्ति उसी आधार पर जीता है जैसे किसी व्यक्ति को देखा गुस्सा तुरंत आ जाएगा यह मेरे पैसे खाके भागा था किसी को देखा एकाएक आनंद आ जाएगा इसने मेरी हेल्प करी थी तो इस तरीके से जब हम उस मनोभौती संरचना के अधीन हो जाते हैं लेकिन योगी क्या करता है वो इससे अपने आप को अलग करता है और जैसे ही वो अपने आप को अलग करता है प्रसरते प्रभु यानी उस वक्त भैरव अपना चेहरा देख लेता है उस चित्त में उस शांत चित्त में भैरव को अपना चेहरा देख लेता है हम शांसारिक चेहरा देखने के लिए जैसे आयना का उपयोग करते देखते हैं कि हाँ हमारे बाल ठीक है हाँ चेहरा ठीक है ना आज दाढ़ी ठीक से बनी कि नहीं ये सब देखने के लिए हम अपने सांसारिक दर्पण का उपयोग करते हैं भैरव अपने स्वभाव को पहचानने के लिए संसार क्रिएट करता है और जो संसार के रूप में अपने आप को देखता है ये संसार क्रिएट करता है फिर अपने आप को देखता है ओके हाँ मैं कैसा देख हूं क्योंकि भैरव को अपने आप को देखना है तो अद्वैत रहते हुए तो देख नहीं पाता है जो अकेला ही है तो किस दर्पण में देख रहे हैं अपने आप अपने गौरव को किस रूप में पहचाने अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके गौरव को कैसे पहचानेगा वो पूर्ण है तो पूर्णता प्राप्त करने के आनंद को कैसे प्राप्त करेगा हम कई बार आप बात कर चुके हैं जो चौदहवीं के चांद में आनंद है वो पूर्णिमा के चंद्रमा में नहीं है क्योंकि चौदहवीं के चांद में चतुर्दशी के चंद्र में पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद है उसे मालूम है कि हम पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हैं लेकिन पूर्णिमा का चंद्र तो उदास होता है उसे मालूम है कि अब अपूर्णता की तरह अग्रसर होना है मुझे क्योंकि इसके बाद अब पूर्णता की कोई गुंजाइश नहीं तो संपूर्णता शिव में है लेकिन शिव फिर भी उदास है वो चाहते हैं मैं अपूर्ण हूँ फिर पूर्णता का आनंद लू क्योंकि मुझ में पूर्ण क्षमता है तो मैं क्यों ना अपूर्ण हूं और फिर से पूर्ण हूं वही काम है, वही कारण है कई प्रश्न पूछते हैं संसार बनाया ही क्यों जब भगवान बहुत आनंद में बैठा तो उसने संसार बनाए ही क्यों उसने संसार इसलिए बनाया कि वो अपने गौरव को देख सके वो अपने अपूर्ण होता है और फिर से पूर्णता की ओर अग्रसर होता है और ये आनंद अपूर्णता से पूर्णता की और अग्रसर होने का आनंद यह मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा वरदान है जो शिव को भी प्राप्त नहीं है वो शिव को भी वो आनंद लेने के लिए मनुष्य बनना पड़ता है क्योंकि वो अपूर्ण होगा जब भी तो उसको पूर्णता की और अग्रसर होने का आनंद होगा तभी भी सौंदर्य की जब हम तुलना करते हैं पूर्णिमा से नहीं करते चतुर्दशी से करते क्योंकि चतुर्दशी में एक उत्साह है, है पूर्णता की और अग्रसर होने का और वही कारण है कि जब वह अपना वैभव देखना चाहता है तो वो मनुष्य रूप में ही वह वैभव को देख पाता है वैसे आगे आने वाली एक धारणा इतनी सुंदर है जो इस विज्ञान भरोह के अंत में आने वाली है लेकिन उसके अपन बार बार भी चर्चा करने तो कम है वह कहता है कि जब संसार को देखता है शिव तो अपने आप को पहचानता है क्योंकि संसार के रूप में शिव प्रकट और शिव के रूप में संसार प्रकट जब शिव को देखोगे तो उसमें संसार दिखाई देगा आपको कि संसार उसी में समाया है और जब संसार को देखोगे तो शिव दिखाई देगा आपको क्योंकि शिव का ही तो रूप है यानी योगी हमेशा उल्टा देखता है जब संसार को देखता है तो उसको शिव दिखाई देता है और जब शिव की तरफ देखता है तो उसको संसार दिखाई देता है क्योंकि दोनों एक ही है दोनों में कोई भेद नहीं या या है ये अभेद ये एक सौ धारणा है आखरी। जब वो कहते हैं कि वो अभेद है न शिव संसार से लगे, न संसार शिव से लगे। जब वो योगी संसार को देखता है तो उसे शिव दिखाई देता है और शिव को देखता है तो उसको संसार दिखता है शिव का गौरव संसार से प्रकट होता है शिव का जो गौरव है वो संसार से प्रकट होता है और संसार का गौरव शिव से प्रकट होता है क्योंकि दोनों में अभेद है तो मैं, मैं आज की अपन धारणा धारणाएँ अपनी पूर्ण कर लेते हैं और इस जानकारी के साथ में कि जो लोग बाद में भी आए थे कि हम जो दिल्ली के कार्यक्रम की जो तैयारी है वो करने का प्रयास करेंगे और जो हो सकेगा तो आप सबके सहयोग की अपेक्षा है उसमें तो जैसा भी होता है समय समय पर अपन बीच में चर्चा करेंगे उसकी और अगले हफ्ते का कार्यक्रम गुरुवार के बजाय एक दिन पहले बुधवार को लेकिन ताकि हम सब लोग उसका ठीक से आनंद ले सकें क्योंकि उसके फिर बुधवार से गुरुवार से दीपावली की तैयारियाँ या किसी को बाहर जाने का अवसर हो तो उस परिस्थिति में हम बुधवार को एक दिन पहले कार्यक्रम रखेंगे इसी के साथ आज का हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं